द्वितीय पद में कितने शुक्र हो गए क्या एकाग्रता परिणाम ये है, तेना भूते नहीं तो? इसके पहले एकाग्रता परिणाम कही एक गयी चित्त के परिणाम कहने से भूतेन्द्रिय में भी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम कितने पर जा हैं तीन या पर धर्म लक्षण अवस्था ये कहने पर यहाँ से प्रारंभ हुआ था धर्म परिणाम आगे लक्षण परिणाम लक्षण परिणाम का क्या उदाहरण है वर्तमान क्षण समय और अवस्था परिणाम नूतन कर पुरातन इस परिणाम है बौद्ध मत का आरंभ हुआ था थोड़ा पुराता अपर अपराहकर एक बौद्धम ठाकुर अपराह धर्म हीचका कुंडल आदि ये सुवर्ण के भूषण वही वास्तव है न पुनः सुवर्णना कसि सुवर्णना कोई एक पदार्थ नहीं जो भिन्न भिन्नभूषण में अनुगत हो एकम अनेके स्वतम द्रव्य एक सुगन्ध नामक द्रव्य जो कि कटक कुंडल आदि समय में अनुगत तो हो ऐसा कोई नहीं है प्रतिशनोत्पत्ति नाश वाला है जो समुद्र परिणाम दिखता है वही है वास्तव वा। और कोई सुगन्ध नहीं तोड़ने के बाद सुबर्ण रहे फिर दूसरे बनाए फिर तोड़कर तीसरे बनाए ऐसा कोई सुगन्ध नामक को अवैव द्रव्य नहीं है यदि पुनः निवर्तमान को धार्मिक द्रव्य में अनुगतम है भूषण नष्ट होने के बाद भी अनुगत द्रव्य सुगणना को यदि कोई होता तब तो न चिंतित शक्ति हो तो परिणाम करो तो चैतन्य शक्ति ऐसे नित्य है इसका इसका पर परिणाम नहीं होता अभी तो कौटस्थ्य नहीं हो विपरीत तो कुटस्थ तो होकर के रहता परिणामत्मक रूपम परिहाय रूपांतरण कौट परिवर्तनम भाष्य में आया धर्मान धर्मी पूर्वतत्व अन पूर्वतत्व के अतिक्रमण नहीं होता है पूरावस्था भेद अनुपर्तित है कौटस्थ में भी पर ऐसा यदि कोई होता तो कुटस्थ में भी परिवर्तित है यदि अन्य विषय कुटस्थ रहता तो विपरिवर्तित का अर्थ क्या परिवृत्ति है परिणामात्मक रूप को छोड़कर करके अन्य रूपों हो कि कुटस्थ रहे ये परिभूति है इस प्रकार चित्तीशती अन्यथा अन्यथा भाव भजमाने स्वी गुण से गुण तो अलग अलग है लेकिन चैतन्य से पुरुष स्वरूप नृत्या चित्तीशक्ति कूटस्थ नित्य है इसी प्रकार सुवर्णाद्य कुटस्थ नृत्य होना चाहिए नैष्य थे नित्य कोई नहीं कुटस्थर इसलिए द्रव्यम धर्म से अतिरिक्त नहीं है ये कहने पर यहाँ से परिहार होगा अयम अधिक नहीं अयम एकांत अधिकंता भगनाथ ये तो एकांतवादी गौतम तथा उसका अत्य ऐसा नहीं माना जाता है तदित त्रैलोक्यम व्यक्तिर अभी ये त्रैलोक्य जितने है व्यक्त अवस्था से अपेति कभी व्यक्त होता है कभी अव्यक्त अब, हो जाता है व्यक्ति व्यक्ति व्यक्त अवस्था अभिव्यक्ति होती है उससे हट जाती है अवस्था नहीं रहती लीन हो जाता है द्रव्य व्यक्ति अपेति उत्तर दिया नित्यत्व तो प्रतिशत नित्य नहीं हे अन्य हे इस अभीवृत्तिविता नहीं रहती ठीक नहीं यदि नित्यताम चित्तिशक्तिव द्रव्य ऐकाी नितावसेम तथे उपलब्धेमह उपालेमह चैतीशक्ति यदि हम निन्ते द्रव्य ऐकाी नि चिशक्तिव है, उसके जैसे यदि द्रव्य में नित्यता एकांति की नित्यता अत्यंत नित्य तो मानते हम तब ऐसा दोष पर होता एवं उपाल तो तो में ऐसा दोषारोपण हमारे होता हमेशा नहीं मानते द्रव्य को नित्य न तो एकांति की नित्यता है अत्यंत नित्यत्व द्रव्य में हम प्रतिज्ञा नहीं नहीं मानते किंतु तदेतोक्यम तो व्यक्तिरपेति सारा तीन भुगन न तो द्रव्य मेवल द्रव्यक नहीं द्रव्यगुणकर्म कोई भी पदार्थ सारा ब्रह्मंडीन लोक दूर स्व व्यक्तिरपेति अभीगतवस्था तो होते समय अर्थ क्रियाकारी है अर्थ प्रयोजन क्रियाकारी प्रयोजन कर सिद्धि करने वाली है द्रव्य अर्थ क्रियाकारी जलाहर जल लेकर हैं उसी घट के अभिव्यक्ति हुई सांख्य योग के अनुसार मृत्यु में घट पहले भी उत्पत्ति के पहले भी रहता है अभिव्यक्त नहीं होता है बंद चतुर्कुराल व्यापार से अभिव्यक्त हुआ जिसको लोग उत्पत्ति कहते हैं अब अभिव्यक्ति अवस्था होगी घटकी तो क्रियाकारी होती है प्रयोजन सिद्ध होती है हमेशा वो व्यक्ति नहीं रहती है प्रतिषेध प्रमाण में घट नित्य नहीं है नित्यत्व तो तो का प्रतिशत करती है अनित्य इसलिए अभिव्यक्त होकर के हमेशा घट नहीं रहता है यदि घटो व्यक्त ना यदि घट अभिव्यक्त अवस्था से अवगत नहीं होता हमेशा अर्थक्रियाकारी होनी चाहिए तब कपालकर चूना आदि अवस्था सभी व्यक्त घटेगी पूराबद उपलब्ध है अर्थक्रिय क्रिया यदि ये अव्यक्ति हमेशा रहे तो घट अवस्था में जैसे अभिव्यक्त होकर के अर्थक्रियाकारी होता है घटन उदाहरण इसी प्रकार कपरा कपाल कपालिक टुकड़ा सरकार उसके अवैध चुनना आदि अवस्था में भी घट व्यक्ति यदि व्यक्त है व्यक्ति का लोक नहीं होता तो घट व्यक्त है पूर्ववलब्धि के लिए था घट अवस्था में जो जैसे उपलब्धि होती थी और अर्थक्रिया प्रयोजन सीधी होती थी इसी प्रकार दो उपलब्धि से अर्थ क्रिया से उपलब्धि अर्थ क्रिय उपलब्धि में कुरिया अर्थक्रिया क्रिया अर्थ क्रिया का जानना को होता है घट नहीं होता है तस्मा त्रैलोक्यम इसलिए तीन सारा कुछ कार्य अनित्य है अनी अस्तु तरी अन्यमें उपलब्धि अर्थक्रियाारहित गगनांदव अति ठीक अस्तुत अन्यमें अनीत्य हो तो पदार्थ उपलब्धि अर्थक्रिया नहीं क्योंकि उपलब्धि नहीं होती घट दिखता नहीं घट नष्टिया अर्थक्रिया प्रयोजन सिद्धि नहीं होती जिसमें समय अर्थक्रिया और उपलब्धि दोनों के दोनों नहीं है और भगवान आर आकाश कुछ कमल के समान अति तुच्छ होने से नहीं रहे अन्यमे अत्यंत अन्य अपेतमी अस्त भाष्य में तस्मत प्रतिषेधार्थ अपेतम अपगत हो गया अवस्था नहीं रहने पर भी घट है घट की अभिव्यक्ति अवस्था नहीं रही किन्तु घट नहीं है ये बात नहीं अपेतम अस्थित घट व्यक्ति से अपगत हो गया व्यक्ति नहीं रहने पर भी घट है घट है क्यों विनाश प्रतिषेधार्थ विनाश का प्रतिषेध उत्पत्ति भी नहीं होती विनाश भी नहीं असत की उत्पत्ति नहीं होती और जो सत्य वस्तु उसका नाशन नहीं होता है विनाश प्रतिषेधा से न अत्यंत तुच्छता गगनार नष्ट हो गया अत्यंत तुच्छ हो गया ऐसा नहीं यह निकांत तो अनित जिस प्रकार अत्यंत अनित विषाण गगन कुम इस प्रकार घट हो जाता है ऐसा नहीं अत्यंत अनित्य नहीं है तस्मात्नाश प्रतिषेधा विनाश का प्रतिशत होता है प्रमाण है न प्रमाण से प्रतिशत होता है घट का विनाश नहीं होता है तथा तो युच्छ न तत्कदाचित उपलब्ध अर्थक्रिय करोति घट यदि तुच्छवस्तु घटक मानेगी उत्पत्ति तो के पहले भी तुच्छ नाश के बाद भी तुच्छ होगा घटर तो कभी भी तुच्छ वस्तु की उपलब्धि ना प्रयोजन स्थिति ना नहीं होती है शत्रु विषाणु की उपलब्धि अथवा अच्छा शत्रु विषाण कोई कार्य करे बंध्यापुत्र युद्ध करे उपलब्धि भी नहीं अर्थ क्रिया भी नहीं दोनों नहीं करते हैं अत्यंत तुच्छ है यथा गगन आरविंदन गगन आरविंद शत्रु विषाणु मन पुत्र अत्यंत उच्च है कभी भी उसकी उपलब्धि नहीं होती ना कोई कार्य करता है करोती चत त्रैलोक्य त्रैलोक्य तो कभी इसकी उपलब्धि होती है और अर्थक्रिया भी होती है कैसे कदाचित उपलब्ध अर्थक्रिया एक तैलोक्यम कदाचित उपलब्ध अर्थक्रिया करो उपलब्धि का कारण होता है और अर्थ क्रिया का कारण होता है तो इसलिए गगन समान नहीं है धर्म अत्यंत तुच्छ गगन नलिन नरभिषण आदि व्यावृता सत्व हेतव उदाह जिस तो प्रकार घटक धर्म के लिए कहा इसी प्रकार उत्पत्ति मत द्रव्य तो धर्म लक्षण अवस्था उत्पत्ति मत द्रव्य में रहेगा था द्रव्य तो धर्म लक्षण अवस्था धर्म लक्षण अवस्था जिसमें है अवस्था योगित्व उत्पत्ति मत हटा दे द्रव्य तो धर्म लक्षण अवस्था है योगी अवस्था संबंध योगित्व संबंध आदि अत्यंत तुच्छ गगन नलिन नर विषाण आदि व्यागृत अत्यंत तुच्छ गगन नलिन गगन कमल नर विषाण ऐसे विलक्षण है ऐसा नहीं है धर्म हो लक्षण हो अवस्था हो उत्पत्ति वाले भत आदि में जो द्रव्य को धर्म लक्षण अवस्था है ये अत्यंत तुच्छ गगन कमल नर से व्यागृत उसमें नहीं होते हैं सत्य तो है तो असत्यों का हेतु है जितने से लक्षण अवस्था है वो सत्य वस्तु है असत्य नहीं है सत्य का हेतु है ये तो योगित्व तो आदय धर्मत्व योगित्व धर्म लक्षण अवस्था तो लक्षण अवस्था संबंधित सर्व पदार्थ सत्यों का हेतु है तथा च धर्मी धर्मी पाठ है तथा च धर्मी न अत्यंत नित्य धर्मी है तथा से धर्मी न अत्यंत नित्य धर्मी घट अत्यंत नित्य नहीं है यह न चित शक्ति कुटस्थ नित्य से यही प्रश्न था यदि अत्यंत नित्य हो तो चित्ती शक्ति के समय कुटस्थ नित्य हो जाए और अत्यंत अच्छा अनित्य माने के तो अर्थ क्रिया उपलब्धि नहीं होनी चाहिए अत्यंत अनित्य भी नहीं किन्तु कथन नित्य है कथंस नीत अत्यंत नित्य नहीं नित्य नहीं, किंतु कितु धर्मी घट नीति कविघटाद पदार्थ पैरि की सिद्धम पिणमी वाला एक मृत्पिंडाद अव्यवस्था मृत्पिंडावस्था कार्याण घटादीनागता सस्त मृत्पिंड आदि से कपाल सर्करादि अवस्था में भी घटादि कार्या है कार्य घटादीना कार्याणाम अनागता नाम सत्वम ना, अना अभी उत्पत्ति नहीं हुई घट अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई पिंड है मिट्टी कपाल बनाया अभी घट नहीं किंतु घट है घट दिखता नहीं अनागतान सत्वम भी दिखे अनागत घट की सत्ता है मृतपिंडा में भी घट है अनभिव्यक्त है व्यक्त नहीं दंड चक्र कोला व्यापार से उसकी अभिव्यक्ति होगी क्या देता शंका करते हैं नष्ट होने के बाद भी यदि है घट अपेतम अप्य चेत कार्य में कस्मात्वत न उपलब्ध थे अपेतम कार्य घट बनने के बाद गिर गया मुसलत प्रहार से टूट गया फिर भी उसके बाद यदि कार्य घट अभिव्यक्तिरित अभिव्यक्ति व्यक्ति तो अवस्था अपगत होने पर भी घट है यदि है तो क्यों नहीं दिखता है पर भी दिखता था इस तथा संसर्गाक्ष विनाश नहीं होता तो दिखना चाहिए संसर्गाच सौक्ष संसर्ग हो गया संसर्ग का तो संबंध घटक का संबंध हो गया अपने कारण के साथ कारण रूप हो गया कारण विन हो गया संसर्थ टीकाने दिया सकार घट कारण में भी लीन हो गया ये संसर्ग कारण के साथ एक हो जाने से घट दिखाने में सूक्ष्म हो गया संसर्ग सौक्ष्मी सूक्ष्म से, से उपलब्धि नहीं होती सौक्षम है अव्यक्त सूक्ष्म का सौक्ष्म दर्शनारहम दर्शन की योग्य नहीं है ये सूक्ष्म क्या था? नहीं कि बड़ा घटा था छोटा घटो बन छोटा घाट तो सर से जैसे दिखता है ऐसे दिखना चाहिए ऐसा नहीं दर्शन अयोग्य सूक्ष्म है सूक्ष्म होने से अभिव्यक्ति नहीं होने से दिखता नहीं घटा और सौक्षलब्धि सूक्ष्म हो गया दर्शन योग्य नहीं रहा अभिवक्त अनविभक्त हो गया तो दिखता नहीं अनुकूल घटेगी तत्चानुपलब्धि तदव धर्मपरिणाम धर्म परिणाम मिट्टी में वटादी धर्म सामर्थ्य लक्षणपरिणाम लक्षण पर सामर्थय अभी लक्षणपरिणाम का लक्षणपरिणाम समर्थय लक्षण पर लक्षण परस्पर जैसे पहले मिट्टी में घट अव्यक्त था घट अभी अभिव्यक्त हुआ फिर नष्ट हो गया जो तो भी घट है पहले भी घट था कभी अभिव्यक्त है कभी अभिव्यक्त नहीं किंतु घट कम है, ठीक इसी प्रकार लक्षण परस्परा अनुगम समर्थ है तो अतीत अनागत वर्तमान जो लक्षण है ये अनुगम है हमेशा है अभाव नहीं बताए, धर्मों। है लक्षण परिणाम धर्म अध वर्तमान अतीत अतीत लक्षण युक्त अनागत वर्तमानभ्याम लक्षणाध्याम अवियुक्त लक्षण परिणाम धर्म हो गया अद्वसु वर्तमान तीनों काल में धर्म है घटारी मिट्टी में धर्म वर्तमान अतीत वही धर्म कभी अतीत होता है अतीत लक्षण युक्त हो अतीत लक्षण घट में कब आएगा क्या बोलते हाँ नष्ट होने के बाद घट अतीत हो गया अतीत लक्षण युक्त हो गया घट घट अतीत हो गया अतीत लक्षण युक्त हो गया अभी घटना अतीत जब रहेगा उस समय अनागत तो वर्तमान लक्षण रहेगा उत्पत्ति के पहले अनागत उत्पत्ति के बाद वर्तमान नष्ट होने का अतीत हुआ अभी घट नष्ट हो गया घटा अतीत हो गया अतीत होने पर भी अनागत वर्तमानाभ्यान लक्षणाभ्यान अभियुक्त तो अभियुक्त तो नहीं हुआ अभियुग नहीं हुआ जिस प्रकार घट उत्पत्ति के पहले भी घट था तोड़ने के बाद भी घट रहता है सूक्ष्म होने से दिखता नहीं ठीक इसी प्रकार तीनों लक्षण हमेशा रहते हैं वर्तमान काल में भी घट में अतीत है अनागत है अतीत घट में भी अनागत वर्तमान है अनागत वर्तमान अभ्याम लक्षण लक्षणाभ्याम अभियुक्त वियुक्त नहीं हुआ अनागत लक्षण वर्तमान लक्षण से व्युक्त नहीं हुआ तथा तो अनागत अनागत घटक किसम है उत्पत्ति के पहले अनागत लक्षण युक्त हो गया घट तो उसमें वर्तमान लक्षण भी है अतीत लक्षण भी है यदि अतित लक्षण नहीं रहेगा तो कहाँ से उत्पन्न होगा उत्पत्ति नहीं होती अनागत लक्षण वर्तमान अतीताभिया नहीं लक्षणाभियान युक्त अतीत अनायागत लक्षण से वर्तमान अतीत तो से युक्त है इसी प्रकार तथा वर्तमान वर्तमान घट है उसमें क्या लक्षण रहेगा वर्तमान घट में पहला धर्म लक्षण है वर्तमान पहला है वर्तमान वर्तमान लक्षण यूतर भट्टी है हेतु तो उसमें वर्तमान भट्ट वर्तमान लक्षण है अतीत अनागत भी है अतीत अनागत लक्षण अभी अभ्याम ये अभियुक्त अतीत अनागत नहीं अपने वो भी है तीनों लक्षण घटने अनुगत है एक टिकाया लक्षण परिणाम का समर्थन करते परस्पर अनुगमन है अनुगम पर अनुगमन होता है एक एक लक्षण लक्षण समुगतम एक एक लक्षण अन्य दो लक्षण से सम्यक अनुगत है वर्तमान लक्षण भी अति अनागत से युक्त है अतीत लक्षण भी वर्तमान अनागत से युक्त है और अनागत लक्षण भी अतीत वर्तमान से युक्त है एक एक लक्षण अन्य लक्षणों से संबद्ध है न एक लक्षण योगे लक्षणातरे यो नानुपीयते एक लक्षण योगी जिसमें वर्तमान लक्षण कथम है लक्षणातरे क्या जो क्या प्रथम या द्वितीय तो सतम प्रथम दिवस लक्षणांतरे लक्षण नानुभते कर्म एकण एक लक्षण लक्षणांतरे नियम एकण जल हे तो कम दो लक्षण तो दिखते नहीं पर तत्क तो वर्तमान में घटने अतीतलक्षण लक्षण कह दिखता है अतः अनागत घट उत्पन्न हुआ हुआ नहीं आगे की बनेगा उसमें तो वर्तमान अतीत तो लक्षण कहाँ दिखता है तो कथम तो दोनों का योग कैसे मानेंगे इत यथा पुरुष युक्ति देते हैं यथा पुरुष है एक स्त्रीया रक्तो न बीर तो होती कोई पुरुष किसी स्त्री में अत्यंत आसक्त तो जिस हो जाता है उस समय क्या वीर हो गया बाकी सब स्त्री से तो नहीं है किसी विषय में आसक्त हो गया तो अन्य सब से विरोध तो होता है ऐसा नहीं कभी भोजन करने लगा तो वस्तु खाने की इच्छा करता है सबसे वैराग्य हो जाता है वैराग्य नहीं एक वस्तु में किसम राग हुआ तो अन्य सब सबसे वैराग्य हो गया ऐसा नहीं किसी में अभिव्यता है किसी में अभिव्यता नहीं इसी प्रकार वर्तमान लक्षण हो गया तो अतीत तो अनाज तो नहीं रहते ऐसी बात नहीं है ठीक है नही अनुभव अभाव प्रमाण सिद्ध मत नहीं दिखता है इतने मात्र से वो वस्तु नहीं है जो प्रमाण से सिद्ध निश्चित तो होता है उसका अफलाभ अनुभव अभाव मात्र से नहीं होगा प्रमाण सिद्ध हो गया कोई तो वस्तु है और अनुभव नहीं दिखता है उसका अभाव हो जाएगा सर्पघ घर में प्रविष्ट हुआ दरवाजे देखे बाहर से सर पर आया और दिखता दिखता नहीं तो सर का अभाव हो गया नहीं नहीं <laughs> अभाव तो गरीब प्रवेश करो जाकर बैठो ध्यान भजन करो कुछ हो जाए कोई नहीं हो सर सर्फ अंदर रहे तो चल भी जाए तो भी अंदर से तो अभाव उपलब्धि तो नहीं होने पर अभाव निश्चय ही होगा अनुभव का अभाव प्रमाण सीधक आप नहीं करेगा इसलिए अति तो नहीं दिखने पर भी है तदुत्पाद तो प्रमाण सद्भाव है कैसे घटर मिट्टी से बनता है नहीं जो बनता है घटर घटर की उत्पत्ति मिट्टी से होती है यही प्रमाण है प्रमाण क्या प्रमाण घटर पहले था मिट्टी में था ये प्रमाण है जो कहा ना अनुभव भाव प्रमाण सिद्ध न अपलपति प्रमाण सिद्ध घट का अपलाप अनुभव भाव नहीं करेगा मिट्टिया भी खुला लगा कर रखा तो समय घट दिखता है नहीं घट का अनुभव तो होता है तो घट का अभाव है ना नहीं प्रमाण सिद्ध है न घट का अभाव सिद्ध नहीं हुआ कैसे प्रमाण सिद्ध हुआ शक्ति से घट दिखता है ना समो अनुभव से सिद्ध होता है ये युक्ति से सुधरता कैसे देखो यदि मिट्टी में घटो नहीं होता तो कुलार कैसे बना देता तेल में तेल है तो पिसने से निकलेगा तेल है तो निकलेगा जिसमें नहीं रेत को लेकर पीसेंगे तो तेल निकलेगा या घी निकलेगा नहीं ये तो कैसे निकलेगा होने तो से निकला यदि घटो उत्पत्ति के पहले मिट्टी में औसत होता तो औसत की उत्पत्ति होती है तो घट मिट्टी अवस्थ मृद अवस्था में घट अत्यंत असत हो तो असत की उत्पत्ति नहीं है घट की उत्पत्ति होती है मिट्टी से इसे घट असत था या सत था, था. सत था यही प्रमाण सिद्ध होगी गया तदुत्पाद है तर तत्सद प्रमाण घट से उत्पाद उत्पाद है उत्पत्ति घट की उत्पत्ति तर मृदि तद्भाव घट सद्भाव प्रमाण घट्ट की उत्पत्ति होती मिट्टी से तो मिट्टी अवस्था में भी घटा है ये प्रमाण है क्योंकि असस्थ उत्पाद असम्भवाद नर विषाणुव नर विषाणु की उत्पत्ति किसम होती है दिन में हैं सूर्यास्त असद की उत्पत्ति नर हो ससु हो मूस के विषाणु हो उत्पत्ति नहीं होती इसलिए घट असत नहीं है घटित्युत्पत्ति होती है परिसम दो दो क्या दोष दोष क्या दोस करते हैं अत्र लक्षण सर्वस्य अत्रणपरिणामलक्षण युगा अर्धसकर दोष चोद्यते तस्य परिहार लक्षणपरिणा घट में घट धर्म बन गया उसमें जो लक्षण परिणाम होता है अनागत वर्तमान अतीत लक्षण परिणाम हुआ यदि एक लक्षण वर्तमान काल में भी अतीत अनागत लक्षण है अतीत में भी अनागत वर्तमान है सर्वस सर्वलक्षण योगा सब सब लक्षण से योग हुआ तो अध्वसंकर अध्वाना अध्वना शंकर अध्व ना, शंकर प्राप्त हो गया भट्ट काल में भी अतीत अनागत है अतिथ में भी वर्तमान अतीत वर्तमान अनागत है तो शंकर मिश्रण हो गया प्राप्त ये परे जो इसके ऊपर दोष देते हैं इसका ये उत्तर देंगे योग सिद्धांतिकार यदा धर्म वर्तमान तदय यदि अतीत अनागत तदा त्रयोग्य अर्थ संकन यदा धर्म वर्तमान घट विद्यमान है धर्म वर्तमान है धर्म क्या है घट तदे उसी समय यदि अतीत अनागत उसी समय भी घट अतीत भी है और अनागत भी ज़िए। ज़िए अध्वान अध्वान अध्व है यदि होगा त्रेपी अध्वन संक अधन तीन अध कालवाचक समय अतीत अनागत वर्तमान तीनों समय एक साथ हो जाएंगे संकर्यरन मिल जाएंगे अनुक्रमण से अधिक यदि कहेंगे एक साथ नहीं क्रम होते हैं पहले अनागत तो था अभी वर्तमान आगे अतीत होगा तो फिर पहले वर्तमान नहीं था अभी वर्तमान हुआ वर्तमान काली में अतीतित्व नहीं आगे होगा और यदि वही नहीं आगे बनेगा अविद्यमान की उत्पत्ति माननी पड़ेगी असत उत्पादक प्रसंग य यदि किसी काल में क्रमश मानेंगे एक समय में चिन्हों नहीं है एक समय में एक एक अध्व दूसरे समय में दूसरे काल अन्य नहीं कहेंगे तो जो नहीं था उसकी उत्पत्ति असत्य उत्पत्ति ये आपत्ति असद उत्पाद प्रसंग असद उत्पाद असत्य उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए यदि नहीं हो तो उत्पत्ति कैसे होगी ये कहा सर्वरक्षण अच्छा विवाद अधकर प्राप्त स्थिति तस्य भी धर्मानाम जतेहारती वाच्यो न वर्तमान समय असम ही निति रागधर्मक सैद पूर्व रागस्य असम असमुदायदी असमु धर्मान धर्मत्व अप्रसाध्यम धर्म घटा दि उसमें धर्मत्व को सिद्ध करने का नहीं धर्मत्व है सती धर्म पे धर्मत्व रहने पर लक्षण भी वाच्य लक्षण भेद अति तो रहना वर्तमान लक्षण भेद को आना पड़ेगा ना वर्तमान समय है वर्मत्व घट जो धर्म है पहले घटत उत्पत्ति के पहले घटे है सांख्यमते अनुसार घटे है और नाश होने के बाद घटे है तो घट रूप जो धर्म है किस समय है मिट्टी में घट्टूप धर्म, मिट्टी में।, धर्म मिट्टी में किस समय है तीनों काल में उत्पत्ति के पहले जिले नाश के बाद है, न वर्तमान समय एवं से धर्म तो क्या घट जिस समय रहता है उसी समय ही घट धर्म होता है अन्य समय घट धर्म नहीं होगा घटत धर्म है मिट्टी का धर्म है घट मिट्टी में घट है घट में में जो धर्मत्व है धर्म हो गया घट और तो धर्म वर्तमान काल में ही धर्म अन्य काल में धर्म नहीं ये बात नहीं है वर्तमान समय एवं अश धर्म तो नहीं इसलिए तीनों काल में धर्म है घट अर्थात तीनों काल में घट का संबंध है घटक तीनों अति तो अना वर्तमान तीनों के साथ घट का संबंध है यही साधि नहीं मानेंगे एवं भी न चित्तम राग धर्म कम सिया चित्त राग धर्म कम रागोधर्म इसलिए चित्त में राज रूप धर्म है राज रागद्वेश चित्त में धर्म है क्रोध काले राग उपलब्ध होता है अभिव्यक्त होता है प्रकट होता है क्रोध काले में नहीं होता है तो क्रोध काले अभिव्यक्त न समुद्रचार्य अव्यक्त हो जाता है क्रोध काले में राग अव्यक्त हो गया नहीं कि नहीं है इसलिए राग सर्वदा है अर्थात सर्व, अभिव्यक्त तो नहीं बने पर नहीं दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है धर्म चित्त का धर्म जैसे राग तीनों कारण है क्रोध कारण में भी राग है नहीं ने राग तो क्रोध शांति होने पर राग कैसे अभिव्यक्त होता है राग जिस नहीं होता असत्य उत्पत्ति नहीं होगी चित्त में जैसे राग धर्म है क्रोध धर्म है कभी कोई तो अभिव्यक्त तो होता है कभी कोई तो अभिव्यक्त तो होता है किन्तु धर्म तो, तो है इसी प्रकार घट रूप धर्म घट दिखता है या नहीं दिखता है तीनों काल में घट है अति तो अनागत वर्तमान तीनों अर्धो का संबंध घट धर्म के साथ होता है ठीक नहीं वर्तमान चेयरी धर्मान अनुभव सिद्धा धर्म घट में वर्तमानता अनुभव सिद्ध है घटो ऐसे ज्ञान होता है घटो मीमांसा लोग कहते न लोके यत्र प्रत्येक न भासते काल दिखेगा का नहीं नहीं नहीं होगा ऐसे ज्ञान होता है जो ज्ञान होता है तो काल भान होता है घट को देखकर के कहते इधानी पुष्पम अस्ति इधानी पुष्पम अस्थि पुष्पम अस्ति अस्थि लट लकर का लट लकर का प्रयोग कैसे करोगे वर्तमान काल का अनुभव का नहीं होगा तो लगा है। लट। तो लट वर्तमान तो कोई भी काल का भान होता है नशो अति प्रत्ये लोग यत्र काल न भा सके कोई ज्ञान नहीं जिसमें काल का भान नहीं होता है घट कह दिया तो अस्थि क्रिया का अध्यार होता है काल का भान होता है तो देखने कहा गया? गया था वर्तमानता व्यदी धर्माना अनुभव सिद्ध धर्म में वर्तमानता अनुभव से सिद्ध है वर्तमान काल में दिखता है घट अनुभवता सिद्ध है तथा पश्चात काल संबंध अवगमयती धर्म में जैसे वर्तमानता का अनुभव हुआ उसके प्रातमान के पहले पश्चात नष्ट होने के बाद उसी घटने काल का, का संबंध रहेगा नहीं रहेगा घट का नाश नहीं होता है सत्य का विनाश नहीं होता है असत्य की उत्पत्ति नहीं होती है घट जो भी दिखता है उसके पहले असत्यता असत्तिपत्ति तो नहीं असत का नाश नहीं होता है ना भाव विद्य सत सत् का भाव नहीं होता है का नाश नहीं होगा तो घट रही भविष्य प्राग्चात काल संबंध अवगमेति, अवगमेति का कर्ता कौन है अवगमेति अवगमयती कर्तमान अनुभव सिद्ध धर्म अनुभव सिद्धा वर्तमानता ही प्राग्चात काल संबंध अवगमयती काल संबंध पश्चात काल संबंध को ज्ञान कराती है वर्तमानता धर्म में जो वर्तमानता तो है घटने अनुभव सिद्ध वर्तमान का प्रत्यक्ष अनुर्तमता ई वर्तमानता ही घट में प्राक संबंध को ज्ञान कराती है पश्चात काल संबंध को ज्ञान कराएगी यदि एक काल में घट है, तो उसके पहले असत नहीं था आगे नाश नहीं होगा ना कल असत उत्पत्तें ना तो सत विनश असत की उत्पत्ति होती क्या अब वर्तमान में घट दिखता है तो उसके पहले असत था असत तो उत्पत्ति के वर्तमान तो जो घटो अस्थित सत्य घट घटने नहीं सत्य विनाश होगा दंडा तो से बिटेंगे तो लट्ठी से घट का नाश होगा नहीं होगा सत का विनाश नहीं होगा न न तो सतनाशी तभी जमा ये तो सांस लोगों का तो घट का नाश नहीं होता है तभी उत्पत्ति नहीं होती अरे वेदांती कहेंगे जो घट का नाश हो, हो जाता है नाश यदि हो गया तो घट सत नहीं है घटो तोड़ने सुनाश ना पोछा नहीं नाश हो गया तो सत नहीं है ना भाव विद्यत सतह जिसका कभी भी कहीं अभाव हो गया वो सत नहीं है ऐसे वेदांति कहेंगे इसी को लेकर के जो उनके विवाद है तो न्यायिक लोग क्या कहते हैं घट का नाश हो जाता है और घट सत है सत्य नाश होता है और पहले घट नहीं था अविद्यमान घटी की उत्पत्ति होती है नायक लोग कहते हैं अविद्यमान घटी उत्पत्ति होती है सांख्य लोग कहते हैं अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो कि विद्यमानी की उत्पत्ति विद्यमान की उत्पत्ति विद्यमान यदि तो उत्पत्ति क्यों नाही के लोग उपस्थित है पहले विद्यमान तो उसकी उत्पत्ति क्यों पहले यदि घटे है तो उसकी उत्पत्ति के लिए कुलाला दंडा चक्र इत्यादि क्या जरूरत है पहले घटे ये कथी पहले नहीं था घटे की उत्पत्ति होती तो वंध्या पुत्र की शशि सा उत्पत्ति क्यों नहीं होती है तो वेदांति हम दोनों मानते हैं ना न की उत्पत्ति होती न सर की उत्पत्ति साथ पहले था इसलिए इसलिए उसकी उत्पत्ति नहीं होगी ए वो मस्तू वेदांत कहता है ठीक जो दोनों ठीक कर दोनों का समर्थन करते तुम कहते सदी की उत्पत्ति नहीं होती कम कहता है सदी की उत्पत्ति नहीं होगी से तो ये कहते ठीक है हम कहते सदी की उत्पत्ति नहीं होगी सांख्य को कहता असत की उत्पत्ति नहीं होती है ये भी ठीक है असतिक उत्पत्ति नहीं होती है तो किसकी उत्पत्ति होगी उत्पत्ति होती ही नहीं है वेदांति कहते दे, ना की उत्पत्ति न चतिक उत्पत्ति ये उत्पत्ति नाश व्यवहार तो होता है वस्तु उत्पत्ति नाश है, है। नहीं तो है वास्तव नहीं व्यावहारिक कहते हैं व्यवहार जाता है कहते हैं मगर भ्रांतिकाल में ही को सर्पक होकर भागते हैं शब्द प्रयोग कर देने से क्या सर्प वास्तव हो जाएगा इसी प्रकार तो घटो नष्ट है घटो उत्पन्न ऐसा प्रयोग करने पर भी उत्पत्ति नाश वास्तव वा में नहीं है वेदांतिक नहीं ये कहते सत्य नाश नहीं होगा असत्य की उत्पत्ति नहीं होती गीता में भगवान ने कहा ना विद्यते भाव ना विद्यते सत्य असत का भाव नहीं है और सत्य का नाश नहीं इसलिए सत का नाश नहीं होता है तो ये कहा न चनशति तदित्व एवं न चि यही तो चिंत रागधधर्मक नहीं होगा क्योंकि क्रोध काल में राग अभी ब, अभी नहीं होता है क्रोधोत्तर काल में चित्त रागधर्मक अनुभूय क्रोध खंडा हो गया तो विषय किसमें विषय में राग ही रागधर्मकूय चित्त रागोधर्म ये यदा राग क्रोधसमें अनागत नासी यदि क्रोध काल में राग नहीं था अनागत रूप से नहीं होता तथम अस उत्पत्ति अभी कैसे उत्पन्न होता यदि पहले अनागत राग नहीं होता अभी उत्पत्ति कैसे होती असति की तो उत्पत्ति होती नहीं अनुपन्न से कथम अनुभव और क्रोध समाप्त होने पर राग का अनुभव होता है ना नहीं राग अनुभव होता है यदि उत्पन्न नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा इसलिए क्रोध काल में भी राग अथा तो अनुभव नहीं होने पर भी भव तथा कू तो अर्वाशंकर पृछति अभी ठीक है फिर भी अर्धत् तो मिल जाएंगे अतीत अनात वर्तमान एक साथ क्यों नहीं होंगे ये पुत्र किंच फिर उसका उत्तर है ओम ओण नमः